पक्षी बाह्यार्थवादी ने उनके मतों में एक दूसरा जो विज्ञानवादी से शास्त्र करा दिए हैं स्त्री भवतावत युक्ति दर्शन तथा अभ्युगम कारण वस्तु के को स्वीकार करने में कारण युक्ति दर्शन आपने माना है आप स्थिर रहना क्योंकि शास्त्रार्थ का नियम होता है आदमी को बदलना नहीं चाहिए बीच में उसको समय बंद कहते कोई भी शास्त्रार्थ हो दोनों पक्षों के बीच में कुछ नियम तय कर लिया जाता है और मुख्य नियम है कि जिसको एक बार आप हमारा सिद्धांत दे कह देंगे उसमें बदल नहीं सकते आप पॉटल होगा उसी में टिके रहना पड़ेगा सिद्धांत से हटने का मतलब आप परास्त होगा ये शास्त्रार्थ है नियम मुख्य नियमों में इसलिए तुम स्थिर रहे तो रहना भाई यही तुम्हारा कहना है ना कि हम प्रतीति के आधार पर हमने युक्ति भी जोड़ा और उस युक्ति दर्शन के आधार युक्ति से दो चीज़ें ने द्वय नाश संेश प्राप्ति इन दोनों को मिला के एक सबसे प्रयोग कर रहा है युक्ति दर्शन द्वैत का नाश हो जाएगा और संक्लेश की प्राप्ति जो हो रही है इसके वजह से भी आपको मानना चाहिए बाई वस्तु है तो युक्ति दर्शन को उसी की कार्य का लगे इस पर तुम्हे तो टिके रहना है ऐसा विज्ञानवादी ने कहा विज्ञानवादी ने में दिया, तब उस पर वो कहता है, तो अत्र तो तब कहा, आ बदला है तो सही ऐसे मानने में क्या परंपरा आपत्ति है क्या समस्या है आपको तब उच्च है तो, तो विज्ञानवादी जवाब देता है जिसको तुम विषय का रह वास्तव विषय ही नहीं है प्रजप्ति आलम्बनाभिमत से घटादे है अनिमित अनालंबनत्म तो वही हेतुत्म विषय वेदांतिक जवाब दे रहा है ये विज्ञानवादी जवाब दे रहे क्षणिक विज्ञानवादी कहता है जिसको आप निमित्त कहा प्रज्ञप्ति के आलम्बन के रूप में स्वीकार किया कौन घटाधिर रूप विषय इनको अनिमित मानते हैं इनको हम नहीं मानते प्रज वैचित्रता का कारण भी हम नहीं मानते हो सकता है भाई फिर एक ज्ञान कैसे हो रहा, रहा विषय नहीं है तो घटपटमठ ज्ञान का भेद जो हो रहा है कैसे हो रहा है तो ज्ञानवादी जवाब देता है भूत दर्शनार्थ मैंने परवार दर्शाई तेजत दर। क्योंकि जब हम उसके पारमार्थिक स्वरूप में जाते हैं ज्ञान का वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है बाह्य अर्थ विषय कोई लेन देन नहीं, नहीं रहता ज्ञान के असली स्वरूप में चले जाएं आप उसके पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन करेंगे आप तब आपको पता लगता है वह ज्ञान स्वतः है किसी आलंबन आधि नहीं।, नहीं है अशोप्रकाश है उसको किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है उस वैचित्रता भी केवल मात्र वास्तविक नहीं नहीं घटो रूप दर्शन कर लिया मैंने तो मृतिक घट का जो वास्तविक स्वरूप क्या है मृतिका उसका दर्शन आपने कर लिया जब तब तद व्यतिरिक न घटो नहीं अस्ती तब आप निर्णय लो गए मृत्यु का अलग कोई घटना वास्तव में नहीं ये था घोड़े से, से भैंसा अलग वह मृतिका से घट अलग नहीं है ऐसा ही आपका निर्णय होता है स्वरूप घटेक्षर मृतिका का रूप स्वरूप दर्शन होने के बाद आप यह नहीं निर्णय लेते हो कि भाई घट उस मृतिका से अलग नहीं है जिस प्रकार से घोड़े से भयसा अलग है उस प्रकार से यहां यह अलग नहीं है यह आपका निर्णय होता अथवा एक और निश्चान है पटोवा तंतु वितर किना पट को भी आप पट का असली स्वरूप जानने की चेष्टा करो कि कपड़ा कैसे बना ये जो हमें दिख रहा है क्यों ऐसे दिख रहा है उसके असली स्वरूप खोजेंगे तो क्या मिलेगा धागे मिलेंगे धागे का भी असली स्वरूप में जाइए क्या मिलेगा अंश मिलेगा तंतव अंश व्यतिकेण नहीं उपलब्ध साथ सतर्वे नहीं अस्थि नहीं उपलभाम और इसी प्रकार से उन अंशों का भी अश्री स्वरूप में जाओ क्या मिलेगा प्रांशु उन प्रांशुओं का भी अश्ली स्वरूप में चले जाओ तरह तो श्रेणु श्रेणु का भी स्वरूप में जाओ दृणुक दृणुक का भी अश्ली स्वरूप में जाओ परमाणु परमाणु का भी अश्ली स्वरूप में जाओ यही कहना पड़ता है जिसको भी कारण मानोगे उस कारण से अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है इतम उत्तरोत्तर भूत दर्शन आश्ध प्रतिरोधात नव निमित्त इस प्रकार से उत्तरोत्तर वस्तुओं का वास्तविक दर्शन भूत भुद दर्शन भूत दर्शन में कारण विचारे तीन नंबर टिप्पण उन्हें कारण स्वरूप का उस कार्य के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन चिंतन मतलब क्या उसके कारण स्वरूप का चिंतन जब करने लगोगे तब तो क्या आप देखोगे आ शब्द प्रतिनिरोधा जैसा घट में मृदात्मना निश्चय हो गया घट शब्द और घट प्रत्यय निरुद्ध हो जाता है ना चार नंबर स्पष्ट कर घट शब्द प्रत्यय निरुद्ध हो एवं सकल शब्द प्रत्ये निरोध है संसार के लिए जो भी शत्र कर सकल शब्द और उन शब्दों से निरूपित सकल प्रत्यय निरोध होने पर क्या आवश्यकता विज्ञान मात्र अवशिष विज्ञान मात्र विशेष रह जाता है ना इसका नज्ञान आतिरिक्त बाह्य बाह्यार्थ का कोई वास्तविक रूप है ही नहीं बाह्यार्थम वस्तु न उपलब्धा में मुझे उपलब्ध नहीं हो सकता अथवा आप पदच्छेद अभुत दर्शनात् तो क्या व्याख्या रहेगी तो उसके लिए भाष् शुरू करते अथवा भूत दर्शनात बाह्यार्थ से अनिमित अभूत दर्शन के वजह से भी बाह्यार्थ को हम ज्ञान के प्रति निमित्त के विषय नहीं मानते का मतलब क्या स्पष्ट करते हैं स्वयं ही रजवादो इव सर्पादी ये रज्जवादी में क्या दिख रहा है सर्पादी वो तो कैसा दर्शन है वो अभूत वास्तविक तो उसी प्रकार से मृत्युका में जो घट है वो भ्रम है इसे ज्ञान का विषय रूप में जो कार्य हो और ज्ञान जो वो भी वास्तव में भ्रम ही है भ्रांति दर्शन भ्रांतिदर्शन विषयवाच्च निमित अभूदर्शनाख्य क्या है भ्रांतिदर्शन विषय वाचने दर्शन विषय निमित्त निमित नित्तर विषय ये वास्तु विषय निहो सत्ते होता रज्वादिष्ठाने सर्पर आरोपित दर्शना अधान में हम क्या देख रहे हैं सर्पादी आरोपित दर्शन कर रहे हैं प्रति उसको वास्तव में दर्शन के प्रदी आलमनत्त प्रदी आलमनत्त प्रदी आपने माना है स्विषय ज्ञान में वैचित्र संपादक है वो क्योंकि अयम सर्पार से ज्ञान भू अयम सर्प ज्ञान के प्रति का पैदा क्या नहीं? को आपने कहा घट क्या कर रहा है ज्ञान में वो, वो, तो है? है। वो, वो? आरोपित शर्त है जिस पर इसका मतलब क्या है यह कोई नियम नहीं रहा ज्ञान में वचित्रता के प्रति वास्तविक वस्तु ही कारण है कहां रह गया कल्पित वस्तु भ्रांति का विषय भी वैचित्र का संपादक है अरे नियम तो नहीं रहा वायु विषय जो भी दिख रहा है उसको यथार्थ होना ही चाहिए तो क्यों? क्योंकि सर्व आरोप नहीं रह गया तो एयम सर्व ज्ञान का भान भी नहीं रहे नहीं है कि तो लोक में क्या देख रहे हैं अर्थ सो जाए एकाग्र समाधि में चला जाए तो मुक्त हो जाए भ्रांति दर्शन के अभाव होने पर आत्मा जिन कोई बायुअर्थ तो उसके लिए उपलब्ध नहीं हो नही उन्मत्तावगतम वस्तु अनुन्मत्तर तथा गमित है बहुत जबरदस्त बात कह दिया कोई मूर्ख आदमी को जो स्वीकृत है स्वीकार करे उनमत अवगतम उन्मत्त के द्वारा आवगत स्वीकृत माना जा रहा है जो ऐसे वस्तु को अनुन्मत ही रहती जो उन्मत है ही नहीं वो भी उसको मानना जरूरी है तथा वो तम न गमित है वो तो कहते जुम्म जो बोल रहे बिल्कुल गलत है जैसे सभी लोगों को कहा वहां पर दशमों मारा दशा मर गया दशा मर गया दशा मर गया दसों लोग बोल रहे थे दशा मर गया अब वो जो विवेक आचार्य आया वो भी कहा भाई दशा मर गया तो फिर तो हो गया फिर विवेक क्या रह गया उनमे और उनमें फर्क क्या विवेकी ने देखा पूरे दस तो हैं यहीं पे नोने केज तो तो तो सीधा पहले बोलता है दसमो न मरा नहीं है तुम्हें ऐसी नहीं बोला उसको यही विवेक भी करता है पहले कहता है वो साहब जगत सत्य जगत सत्य जगत सत्य नहीं है फिर पूछोगे क्यों है ये सुनो पूछा कहा है दसवां सब पूछा कहाँ है और आप जगत कैसे मिथ्या है क्यों सत्य नहीं है ये पूछोगे तेरह प्रक्रिया आएगी हजारों पौरा पवार पर गए जिस प्रकार सर्प का जब तक घटपटाई विषय को वैचित्र विशिष्ट ज्ञान अनुभूति होती रहेगी और जिस दिन ये अध्यारोप आपने उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंच गया अधिष्ठान में चले गए जिस क्षण आपने अधिष्ठान तो रज्जु को ज्ञान कर लेते हो उसके अंदर सर्प शब्द का प्रयोग करोगे न सर्प शब्द चिन्ह प्रति ही रह जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर वे जिस क्षण ब्रह्म रूपी अधिष्ठान का अनुभव कर लेता है, विवेकी समाज स्थल में चाहे मुक्त करके, जैसा भी हो तो उसके बाद न घटा पड़ाले शब्द रह जाएंगे नूपित प्रत्ये रह जाएगा ये इसी युक्ति के हमने दिया वेदांति की चीज बिल्कुल बोल रहे देखो यहां कौन कह रहा है लेकिन ये विज्ञानवादी बौद्ध ही कह रहा है क्षणिक विज्ञानवादी जो बोल रहा रहे तो बो बिल्कुल विज्ञान के बराबर सही है ज्ञान से भिन्न वायु वस्तु वास्तव में कुछ भी नहीं, नहीं है केवल अपने कोबड़े भरा है हजारों ज्ञान भरा पड़ा है अंग्रेजी में पढ़ने के बाद एक अच्छा जो दार्शनिक कोई दर्शन लिखा नहीं लेकिन इसलिए उसने अच्छे दार्शनिक था दर्शनों का अच्छा ज्ञान था उसको उसने यही लिखा माइंड इज ए बंडल ऑफ इनोशन मन के विचारों का एक ही है उन विचारों को बाहर सत्यक्रम ग्रहण करता है यही मूर्ख समझ ले ए, मेरी अपनी ही कपूर कल्पित विचार है वास्तव में कुछ भी नहीं है कि विवेक जिस दिन अंत में जग जाए अपने आप सारा फैल खत्म हो जाता है तो सारा जो एक सुंदर नाटक बन जाता है सुंदर नाटक जैसे सिनेमा को बड़ा अच्छा दृष्टिकोण तो से आप देखते जबकि साहब जानते जो हो रहा सिनेमा में सब झूठा है और टीवी में जो सीरियल आते हैं वो सिर्फ साल साल भर चलता है एक दो घंटे की नहीं होती ना वो एक दिन आया एक हफ्ता में एक दिन चालीस पैंतालीस दिखा दिया ऐसे भर चलता है। दो, दो साल तीन तीन साल चलता है और आदमी हर हफ्ता वो ठीक उसी टाइम बैठ के देखते रहेगा और उसमें पूरी याद रखता है पहले क्या है, हुआ है पहले क्या क्या हुआ है याद अगर उसको देखते रहते सारी कड़ियों को देखता है पूरी जबकि पूरी, जब पूरी जानता है सारे कहानी जो देखा है पिछले तीन साल में सब लेकिन उसको उसे रसासवन थी वो देखता रहता है इतने अंतर है वहां एक अज्ञानी रसास्वादन पूर्व नाटक को देखता है ये झूठा है जानते भी उसमें रसास्वादन कर देता है और वे की, इस संसार रूपी नाटक को देख रहा है और एक अपने पात्रता निभाता है वहां तो अगर टीकेशन बैठ के देख के आपकी कोई पात्रता नहीं देखने के अलावा आप दर्शक है केवल नाटक में हिस्सेदार नहीं है ज्ञानी हैं वो अपने दृष्टिकोण तो से वार हो रहा है, ये है और सब एक गुरु है ये कहा है अज्ञान में तो है उपाधि अज्ञानी कौन से दिखता है जिस अज्ञानी को दिखाई दे रहा है ब्रह्म ज्ञानी को उपाधि करके उसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञानी कर रहा है ब्रह्मज्ञानी से नाटक हो रहा है कि ब्रह्म में ब्रह्म हो गया बार बार हम पचासों बार समझा चुके वो न करता है न बोलता है वो है ही नहीं जगती नहीं उसके लिए वो कहाँ है कहाँ आ गया ये सारी बातें जो केवल गुरुशिष्य मान रहे हैं अज्ञानी उसके उसके दृष्टिकोण से कोई ब्रह्म है ना वो मान रहा है ये ब्रह्मज्ञानी है क्योंकि इस उपाधि में अनुभूति हुई समाधिक अनुभव हुआ किसी जीव को जो ब्रह्म हो गया उपाधि ज्ञान मिल रहा है मार्गदर्शन मिल रहा है सब कुछ हो रहा है इसे हम इसको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं उसके इष्ट कौन से कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का उपाधि जिस उपाधि में जो बद जीव माना जा रहा था दूसरों से भी अव साधक माना जा रहा था आपको क्या मानता आपका भगत लोग साधक मानते कि नहीं मानते जो भगत आपको इस उपाधि में साधक मान रहे हैं एक जीव है ना आप उनके कौन से साधक हैं यहां साधना करते करते आप ब्रह्म हो गए है ना मान लो साधना करते करते आप ब्रह्म हो गए लेकिन जो भगत लोग आपको साधक कह रहे थे आप क्या कहेंगे इस उपाधि में हमारे गुरु जो महान साधक थे वो समाधि अनुभव कर गए हो गए उनके लिए तो उपाधि है ना अभी भी साधक अब तो तीसरे तो पहले बोल दिया एक परमार्थ न बद्धो न नज्ञानी दृष्टिकोण से उपाधि और उसके दृष्टिकोण से जो हो रहा हो रहा उसी के दृष्टिकोण से हो रहा है ना वो पागी तो जड़ है वो अपने आप कैसे कुछ करेगा भ्राम यंत्र उड़ा ने ईश्वर ने कहा ऐसे ज्ञानियों का शरीर को कौन संचालन करता है ना सबका नहीं करता आपके कर भी अहंकार मुड़ाता करना है मान्यता है भगवान ये भी बात कह रहे इसीलिए सबको नहीं कराता योग से महाम कि सबके लिए क्या किसे तो उपाधि दृष्टि कौन सी जहाँ बात कही जरूर ज्ञानी की बात कह रहे हो ज्ञानी कर रहा है हाँ, ज्ञानी कर रहा है वाज्ञानिक दृष्टि कौन से उपाधि और उपाधि विश्चे को ज्ञानी कह दिया जा रहा व्यवहार सब कुछ अज्ञान काल में हो रहा है यह साधक है यह ज्ञानी है ये बद्ध है, बद मुक्त है ये जीवन मुक्त है ये मुक्त हो गया। सब कुछ अज्ञान के अंतर्गत ही है इसे व्यवहार का अज्ञान भी उस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि नाटक है विवेकी के लिए नाटक है अविवेकी के लिए सब क्या उस दृष्टिकोण से कहा जाता है भेद आ रहे उन्मत्त और विभेद से आया? भगवान विभेद क्यों अंकर दोनों विरोधी आ रही सब शास्त्रों में ऐसे बात मिलेंगे। जिस आपको उसी में दिखा लोगा ठीक है वही करवा रहे अहकर कहाता भी कह रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं और यहां का करता करता है प्रकृति में भूतानी ये भी कह रहे हैं। और ये में कहां से आया प्रकृति में दौड़ा रही है हैं। तभी पड़ता है वो अज्ञानी दृष्टिकोण से है और ये ज्ञानी के लिए खा जाता है जिन उपाधियों को ज्ञानी मान लिया गया उन उपाधियों को में मायाया है और ने अभी तक अपने आप को वर्णाश्रम धर्म का अभिमान कर रहा है उसके लिए अहंकार तो तो करता है ना प्रकृति में अब गीता में देखिए अड़तालीस प्रश्नों को मैं इसलिए एक ही ना द्वैदर्शन संकलेश प्रत्युक्ता इसी के द्वारा द्वैदर्शन रूप हेतु उसने दिया था संक्ले उपलब्धि हेतु जो दिया था वो दोनों ही खंडित हो गया समझा अंतिम भक्ति का तत्वदर्शिना तत्व दर्शिना मैंने तत्वदर्शी है संसार में तत्वदर्शिना स्वर्णातिरिक्त वस्तु अनुपल्भ दर्शन ज्ञान वस्तु को उपलब्धि नहीं होती यह दिखा दिया प्रदर्शनी नचिकोपलब्धि प्रत्युक्ता वैचिक दर्शन के प्रति कारण दुखोपलब्धि है और द्वैत दर्शन है यह बात खंडन हो गया के ना अनुपद्य मान अर्थापद अनुत्थान इसलिए उपपत्ति से युक्त नहीं है ऐसे जो दो अर्थापत्तियां आपने जो दिया उन दोनों को उत्थान ही नहीं हो सकता व्यवहार अदृष्ट तो पूर्व सारोपिता संवेदने वैचित्र्युंच व्यवहारांगम ये अन्य उपत्ति पूर्व ब्रम से आरोपित को लेकर जैसा स्वप्न होता है उसी प्रज्ञानी वैचित्र्य पूर्व भ्रम का आरोप को लेकर के हो सकता है दुख भी व्यवहार का अंग हो सकता है अन्यथा उपपत्ति है अन्यथा अनुपत्ति नहीं है ऐसे कर दिया अर्थापत्ति प्रमाण से जो बात की जाती है उसको तीन तरह से काटी जाएगी ना क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण का मतलब इसलिए हमको तो मानना पड़ेगा सिद्धिवाना घूमते पिनो देवत्ता मैं रात्रि भोजन भोजन बिना पिनत्व तो अनुपन्न अन्यथा उपन्न तो है ही नहीं अन्य कोई ऐसा तरीका नहीं है भोजन के अलावा जिससे पिनत्व तो बना रहे इसलिए भोजन के बिना था उपपत्ति न होने से अर्थापत्ति मानी जाती है ऐसे खंडन कैसे करते हैं किसी अर्थापति को दो तीन तरीका एक अन्य उपपत्ति अन्य प्रकार से उत्पन्न हो ही सकता है और था भी उपपत्ति अन्य प्रकार से भी उपन्न सकती है अन्यथा एवं और अन्यथा अपि उपपत्ति और बाधक बाधक तो होने से भी अर्थापति प्रमाण खंडित हो जाता है उनमें से अन्यपिक को ले लिया पारमार्थिक बाह्य विषयों के बिना पारमार्थिक बाह्य विषयों के बिना भी प्रकार से भी पारमार्थिक बाह्य विषयों को माने बिना भी, भी। केवल अध्यारोपित विषयों को लेकर के भी ज्ञान में वह चित्रता हो सकती है रज सर्क दृष्टान ने देखा है उसके आधार पर नास्तिक बाह्य निमित्तम अतः चित्त न संस्कृत था जिसलिए बाह विषय है नहीं निमित नाम का चीज है नहीं, इसलिए चित्त ज्ञान का वास्तव में किसी भी विषय से कोई संबंध होता ही नहीं है इस बात के लिए ज्ञान से सालम्बन प्रसिद्ध है तत्व दृष्टिया जी अब विज्ञान कोई कह सकता है अरे ज्ञान चब भी हुआ किसी को भी हुआ हमेशा को विषय को लेकर के प्रसिद्धि है अत कथित्रिया न हो तो ज्ञान भी नहीं होगा ऐसे आशंक जवाब देते हैं वास्तव में ज्ञान का के साथ कभी संबंधी नहीं हुआ था न होगा अतएव यह बात ही नहीं उठता कभी ज्ञान सा था और आज यदि आपका विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं रहेगा ऐसा नहीं ज्ञान तो सदा ही रहा विषय हो या न हो ज्ञान तो रहेगा ज्ञान नित्य वही आता है वही ब्रह्म है वही जो चित्त शब्द चित्र जा, सबको शब्द है इसलिए गाते के वह देखो में तो कोई आपत्ति नहीं है जैसे कोई प्रकाश विषय न हो तो सूर्य प्रकाश के नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं चित्तम न संस्कृत्यर्थम ना तथा चूतो ही यथाथ हो तथा पृथक चित्तम न संस्कृष्यर्थ चित्त मन विज्ञान न संस्कृष स्वाति अर्थ विशेष संबंध कभी नहीं होता न अर्थात और अर्थाभास के साथ से कोई संबंध नहीं है तथा तो उसी प्रकार से अर्थाभास के साथ भी वास्तु कोई संबंध नहीं है अभूतो ही यथाथ क्योंकि जो अर्थ कैसा परमार्थ परमार्थता विज्ञान से वितरित है ना वह विषय असत्य विषय है नहीं, ही नहीं रहा विषय भास आ जाएगा तथा पृथक इसलिए ज्ञान से पृथक तथा ज्ञान से चित्त शब्द वाच्य विज्ञान से पृथक वास्तव में न अर्थ है न अर्थाभास है दोनों है आशा। निमित्त मत चित्तम न संस्पृष्टी अर्थम बाह्य आलम नाबन तो अर्थात हो सकता अर्थात का भी जब अर्थ का ही संबंध नहीं रहा तो अर्थावास का संबंध कैसे हो सकता है ये अर्थावास के अकल्पित है जिसको वास्तविक कह रहे हो उसी का जब संबंध नहीं हो पाया तो कल्पित उसका संबंध कहां जाएगा? आएगा चित्त चित्त क्यों विज्ञान होने के कारण विज्ञान का स्वभाव अपने आप में ऐसा है कि उसका स्पर्श किसके साथ नहीं हो सकता पद पत्र में कहा जाता है ना इसलिए पद पत्र का जल के साथ कोई संबंध नहीं होता स्वप्न चित्त के समान स्वप्न का चित्त कैसा है आपका वह किसी विषय के साथ संबंध नहीं करता उसी प्रकार समझो दिया अनुमान तीन तीन यहां कि चित्ता अर्थात भी न संस्पृश चित्तवात संस्पति चित्त है तो कैसा है वह अर्थस्पर्शी नहीं है वो अर्थस्पर्शी नहीं है क्यों अर्थ सेवा उसे चित्त कैसा है अर्थाष का संस्पर्शी नहीं है ने वही आगे रहे न नृशती चित्त होने से संवती पदार्थ वास्तविक सत्य नहीं होता न नवती क्यों अर्थत्व समृद्ध बन्नब मन स्वप्र विषय के समान ये जो भाई घटपटादी जागृतकालीन ये भी कैसा है सत्य नहीं हो सकता अनुमान, अनुमानि में आ, तो न क्यों? में पदार्थ के समान, के समान, दृश्य के न ले सकते किसी ज्ञान का विषय नहीं होता कि से आलम्बना वंध्या विषय वंध्या हो सकता वही आगे विमोद स्विषय ज्ञान जनकूता जो घटपटाली विषय है वह स्विषय ज्ञान जनक भी नहीं होता भ्रांति विषक्ता उत्तम इति सुना रही थी जो पहले कहा अनुमान है सब हैं उनको दोबारा याद याद दिला रहे हैं जो द्वितीय तृतीय प्रकरणों में वर्णन करते तो अनुमान किया था ना सिद्धांति ने वहां सिद्ध कर चुका है उसको यहां पर चौथे प्रकरण में दो बार गंज उक्त कर, कर, करें भाषण इसलिए करें शब्दाद्य अभूतो ही जागृतार्थव देव बाह शब्दाद्यक्तुच भाषण में अभूत तो ही वास्तव में जागृत अभी जागृत में भी वास घटपड़ाद विषय नहीं है स्वप्नार्थव देव स्व पदार्थ में समान ही जानिए महारा जागृत में बाहि शब्दाद्य जागृत में भी बाह शब्द में नहीं है ये ये पहले से हमने इसके लिए आवश्यक हेतु को कथन कर चुके हैं अर्थ तो जनित्व का अभाविज्ञान का भी अर्थावास नित्व मानो कभी वो भी नहीं हो सकता ना के अर्थात चित्ता पृथक चित्त से पृथक नहीं हो सकता चित्तम एवं घटाद्यार्थे चित्त ही घटाधि क्या है आपका चित्त के अलग आपका विज्ञान के अलग कुछ नहीं विज्ञान ही अनंत पदार्थ रूप में भाषित हो रहा है तो सिर्फ वास्तव में बाहिजगत भी विज्ञान ही अनंत रूपों में भाषित हो रहा है तब पूर्व पक्ष ही कहता है विपर्यासधि घटा घटा चित्त के न रहने पर भी चित्त को घटा रूप से भान होना मानोगे विपरीत ज्ञान अर्थात भ्रम है ऐसा कहना पड़ेगा विपक्ष कहता है घर तो भ्रम है तथा चसती अविपर्यास क्वेश्चित वक्तव्य फिर तो कहीं न कहीं अविपर्यास माननी पड़ेगी अन्य ख्यावादी दृष्टिकोण से ये शंका है नई का दृष्टिकोण से न्यायिक है कहीं यथार्थ सर्प है वास्तव को देखा भी है वो, अनुभव है, उसका संस्कार अंदर विद्यमान है तभी वो अब रसी में सांप को देख रहा है अन्यत्र विद्यमान यथार्थ सर्प का संस्कार की सहायता से रस्सी में वह भ्रांति है है इसी प्रकार से अब इस जगत को कहना है, तो जगत को को भ्रांति अन्यत्र अन्यत्र मानना पड़ेगा घटपटाई संसार जगत था उसके अनुभव जन संस्कार विद्यमान है उस संस्कार को लेकर अब यहां आभाष हम देख रहे हैं अन्यथाख्या के अनुसार शंका नहीं कर सकते उचित नहीं करना क्योंकि यह कोई नियम नहीं है अन्यत्र का यथार्थ हो तो हम यहां पर करें, यह कोई जरूरी नहीं है कैसा हो सकता है क्योंकि आपसे पूछा जाए क्या बल्कि किसी भी दार्शनिक से पूछ के देखिए आकाश में रूप कहीं भी है ऐसे कोई है जगत जहां रूपवान आकाश होता हो कोई दार्शनिक मानता है कोई नहीं मानता पंचीकरण पक्ष में क्या मानते हैं आप शब्द ही प्रधान आकाश में रूप रसगंध स्पर्श दबाव अत्य न्यून मात्रा में है ना पंचग्र पृथ्वी में क्या है गंधी प्रधान है निकॉन है हर चीज पंचकरण के बाद भी है यह हाल वेदांत में भी इसे ऐसा कोई दार्शनिक नहीं है जो कहता हो कि आकाश में रूप रसगंध है फिर भी सब रूप भ्रांति हो बताओ अन्यत्र रूप विशिष्ट आकाश का हुआ है क्या और उसे संस्कार भी नहीं है अनुभव नहीं है तो संस्कार भी नहीं है फिर भी क्यों देखा है? इसे नियम आपका ठीक नहीं कि अन्यत्र सत्य सर्प देखा हो तो यहाँ पर अथार्थ सर्प भ्रांत सर्प अनुभव में आएगा ये कोई जरूरी नहीं है सर्व के अनेक चीज ऐसी आप भूत प्रेत किसने देखे आज तक तेनाली बचपन से डाल दिया गया है अभूतप्रेत को लेकर आप भय खाते हैं एक बार एक पुलिस से मैंने पूछा आप अब पुलिस हो गए हैं बचपन में आपके माता पिता को डराए होंगे ना पुलिस आएगा पकड़े ले जाएगा सब घरों में होता है ऐसे बच्चे, बच्चे बच्चे को डराते हैं जब राज हल्ला करता, करता है परेशान करता है तो आपको भी डराए होंगे ना अब खुद पुलिस अब कैसा लग रहा है आपको हसने लगा और जब मूर्ख बच्चा था पढ़ाने कहा मूर्ख बच्चा पुलिस से डरेगा पढ़ा लिखा है जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह सब कुछ मिथ्या ही है सत्य और छोड़ दो उसके लिए हया ने बात विवेक दशा में ही दशा में सगल व्यवहार करते हुए सामने करेगा? बोल <coughs> जैसे पहले पूरा राम, राम को व्यवहार कर रहा बढ़िया कर रहा है सारी दुनिया देखे तले कहते रावण मरा दोबारा उठ के खड़ा हुआ बेचारा दबरा मरा दो व्यवहार ही होता है देख कहना है कि ये जो आपका कहना ठीक तो है सिद्धांत जवाब देता है कहना आपका ठीक नहीं है तो तथा प्रथा भ्रांति भवे ज्ञान में सालंबन नहीं है तो उसकी जो तथार्थ की प्रथा जो दिख रही है हमें वो तो भ्रांति माननी पड़ेगी भ्रांति से अभ्रांति प्रतियोगिनी इति ऐसा उनका नहीं का कर रहे कालत्र ज्ञान से वस्तु तो अर्थ स्पर्शित भाव है तद वासनाभाव्या न अनिता ख्या काल त्रय में भी ज्ञान तो वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न होने के कारण से उसकी वासना भी नहीं होती है भी कभी नहीं हो सकती है तो विधान भी भी भी नहीं। तो अन्य प्रकार से हो सकती है इस अन्य मत को स्वीकार करके कहीं ना कहीं सत्य वस्तु तो मानने की कोई जरूरत नहीं है निमित्त न सदा चित्व त्रृशो अनिमित विपर्यास कथम तस् भविष्य कहते हैं इस चित्र को इस विज्ञान को अतृश् तीनों ही कालो में तीनों ही अवस्थाओं में निमित्तम निये है इन मैंने उस विज्ञान के साथ सदा ही तीनों ही कालों में कभी भी किसी प्रकार से भी संस्पर्श को संबंध को प्राप्ति नहीं किए हैं भ्रांति कैसे हो रही है अनिमित्त तो भी प्रयास विनिमित भ्रांति होती है विना निमित्त के ही उस चित्र विपरीत कैसे हो सकता है? हो सकता है यही हो रहा है मानना मानना लग बात है आप बताएंगे ना कैसे हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है देखना भी भ्रमित तो है को भी दृश्य क्यों नहीं दृष्ट है जैसे जैसे क्रियाकलाप है वैसे क्रियाकलाप बार बार क्रिया और प्रतिक्रिया समान हो कोई क्रिया करेगा तब तो जो प्रतिक्रिया होती है ये प्रतिक्रिया क्यों होगी और तभी होती है जब गलत क्रिया होती है। आदमी देखने का मतलब ही होता है कुछ गड़बड़ी है पुलिस भी चोर को देख रहा है, चोर पुलिस को देख रहा है चोर पुलिस को देखता है पुलिस चोर को तो देख रही दोनों तो देख रहे हैं दोनों के मतलब कुछ है किसमें क्या है क्या पता समय आने पर सबको पता चल जाता कहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसे कर रहा है किसके द्वारा कर रहा है करा रहा है सब सामने आता है ये तो है नहीं, नहीं आता है सच्चाई सब पता चलता है देर देर से से तो कई बार प्रकट होती है वर्षा सूर्य कई दिन के बाद प्रकट हो जाते पूर्ण रूप में कई बार प्रकट ही होते समय बल लगता है झूठ कब तक सत्य को छिपा करता तो आएगा आज जैसे घर में बच्चा ही चोर हो माँ बाप करेंगे क्या अबे बताओ अब माँ बाप को तो मालूम भी हमारा ही बेटा हमारे पापे से चोरी कर रहा है तो क्या करेंगे क्या माँ बाप जेल में भेज देंगे उस बच्चे को गांव में झुंडा पीटेंगे? मेरा बेटा आएगा हमारे चोरी कर रहा पंचायत बुलाएंगे चुपचाप रहे बस निगरानी रखेंगे बच्चे पीट और अपनी सुरक्षा करेंगे कोशिश यही करिए कि खुला पैसा ना करें कोई चीज ऐसी चीज ना रखे जो चोरी करके ले जाए ये तो करना पड़ेगा ना यही काम होता है गुरुओं को भी करना पड़ता है शिष्यों को देखना पड़ता है कौन किस टाइप का देखते रहना है। और कौन किसकी क्या हानि कर रहा है हमारा हानि करना कौन कर, सकता। कर रहा है कोई कुछ नहीं कर सकता लेकिन आपस में हानि कर लेते हैं ये हम देख रहे आप भी देख रहे विद्यार्थियों में आपस में क्या हो रहा है आपने उस दिन एक दिन बोलाया तीन आदमी एक साथ लेकिन उसमें सतर्क होना पड़ेगा ना विष करते नहीं से तो होता नहीं हम लोग से भी जले ठीक है निभाना तो पड़ेगा ना इसको ये नहीं कि महिलाओं छोड़ो या छोड़ा दो किसी को वो का पार्टी छोड़ा दिया वजह से कईयों पड़ा वो गलत है ना इसको तो आप गलत मानते कि नहीं मानते हम उसको सही मानते ठीक है मुंडे मुंडे मती बिलना है दस है दस मुंडे दस, दस, दस, दस मती होगी फिर हर हर व्यक्ति का दसों का लक्ष्य क्या लेकिन एक ही लक्ष्य रह रहा है ना पढ़ने के लक्ष्य से तो रहा है वो लक्ष्य किस तरह से नहीं विचार वो हमें दे विधता रहते हुए वहीमक्ति रहते हुए लक्ष्य पूर्ति कैसे हो जाए यही तो बुद्धिमानी है यही तो विवेकी काम है ये नहीं होगा फिर कैसे कार्य होगा फिर यही होगा फिर भागते वो भागा ये भागा ये छोड़ा वो छोड़ा लाड़ लड़ो भिड़ो चढ़ो भाग करो किसी के पूरी ढंग से होगी नहीं ये स्थिति आ जाती सिर्फ भ्रांति किसमें है किसमें नहीं है ये तो बाल की बात स्वयं में देखना है हमें अपने अंदर भ्रांति है नहीं उसके अंदर हैया नहीं वो हमें देखने की जरूरत नहीं अपने अंदर भ्रांति हया नहीं ये एक है उस उपाधि की अपनी एक नाम है व्यवहार चल रहा है उस व्यवहार उस उपाधि को लेकर के जो शास्त्र है वर्ण और आश्रम अभिमान है तन निमित्तक जो कर्तव्य है करते हैं अपने से करना है बाकी में कोई भ्रांति है या नहीं कोई सत्य कर रहा है कोई झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है किसको अधिकार है वो अपना देखेगा दूसरों को क्या मतलब है अनुत चेष्टा होती है तभी परेशानियां बढ़ती स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए यदि घटावी बायु और न घृण देव तथा भाषता ज्ञान से भी प्रयास हो सकता घटाविर न घृण तो उसके न रहने पर भी उसकी आभाषता को लेकर ज्ञान के भी प्रयास हो सकती है क्योंकि है का नाम ही दर्शनों सामान्य लक्षण है के ये विपरियास जो स्वीकार दे अभिप्रयास हो वक्त कोई कहता है नहीं विपर्य जो स्वीकार करोगे कहीं न कहीं अविपर्य स्वीकार करना चाहिए तब कहीं यह कोई जरूरी नहीं है अनिमित्त तो विपरी आसा कथम तविष्य क्योंकि उस कैसे हो सकेगा और को किसी प्रकार इसे तेरह में बहुत सुंदर वाला छात्र किसका पास है या विद्या जिसको नहीं निकले उसके पास मैंने नहीं दिया अजीत को है उसके लिए सब बताया जा रहा है छात्र सब बताता उसी के लिए जिससे अपना स्वयं के पास विद्या नहीं है स्वयं के पास कुछ भी नहीं है तो, तो, तो दूसरा भी नहीं दिखता है ना कुछ दिखता है, है नहीं कुछ? इस भी। जहाँ भी विद्या है जहां भी है, वहां सारा संसार है और जो संसार है वही विपर्यास है विपर्यास तो तरी चिपर्यास क्विद वक्तव्य अः उच्य भाष्यकार कहते हैं ये विपर्या घटा दो न रहने पर भी भ्रांति होती है कहते हो तो घटा का चित्त चित के अंदर घटास्ता बनी हुई है ऐसे मानते हैं तथा ऐसा है तो अव अविपर्यास कहीं न कहीं सत्य घट को आपको क्विचित वक्तव्य कहीं कहीं है ऐसा कहना ही चाहिए यह कोई जरूरी नहीं है एक दो तीन चार टिप्पणी एक ब्रह्मरूपता बाह्यार्थ के न स्वीकार करने पर भी विज्ञान भ्रम रूपेण भाषित हो रहा है यदि घटाध्य आत्म रूपेण भान हो रहा है जैसे कहते हो अनाथ तो गोचर प्रमाह हो रही है यदि ऐसा कहते हो फिर तो कहीं ना कहीं उसके सत्य विषय का जो है वो जो भ्राम का विषय है वो अन्य फिर कहीं सत्य है क्या आपको कहना चाहिए ऐसी तो बात तो नहीं यात्रो सत्य जवाब में कथ नहीं निमित्त विषय अतीत अनागत वर्तमान दृष्ण सदा चित्तम न स्पृषे देवस्तव में जो विषय कहते हो निमित हो वह अतीत अनागत वर्तमान तीनों ही कालो में सदा चित्तम न संस्पृश देव सदा यह चित्त स्पर्श प्राप्त करता ही नहीं है यदि क्वचित संस्पृश यदि कहीं न कहीं संस्पर्श हो रहा है तो सो अभिपर्यास परमात्म फिर तो वह अविप्रयास भी परमार्थता माननी पड़ेगी परमार्थता वह कहीं भी विषय का स्पर्श करता तो निसंदेह पारमार्थिक है ऐसा माना जाता कहीं न कहीं ज्ञान के साथ घट का संबंध होता तो निश्चित रूप में हम मान लेते तो उस घट को ज्ञान का पारमार्थिक सत्य विषय मान लेते तो। लेकिन कभी भी ज्ञान का सा के साथ संबंध वही नहीं है अत्य घट को हम पारमर्थ नहीं सकते मान ही नहीं सकते घटे केवल संस्कार अनाज इसीलिए अनाजि मानना पड़ता है संस्कार दिख रहा है तब तक सृष्टि दृष्टिवादी सृष्टिवाद में षठ अनादि को मानना पड़ा ये अनाजि संस्कार के वजह से तदअपेक्ष असति घटे अभी घटाभासा विपरियास घट के न रहने पर भी घटाभाष पर विपरियास इस विज्ञान के रूप में भाषित हो रहा है न तो चित्तस्य कदाचित इनके वास्तव में चित्त के साथ अर्थ का संबंध कदाचित नी भी वह हुआ ही नहीं है अभ्रांतिर अभाव असंभव असति घटा घटाध्याप अज्ञान से कथम तब कहते हैं तो भी इसलिए जो हुई है वो मानना पड़ेगा। से चित्ता से फिर किस प्रकार से हो सकता है मैंने न कथिनित कथम किस प्रकार इस तरह के मुख्य अर्थ में नहीं है आक्षेप अर्थ में अर्थात किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता न कथिनचित प्रयास वास्तव में विज्ञान में विपर्यास किसी प्रकार से हुआ ही नहीं है कभी भी अयम स्वभाव चित्तृत असति निमित्ते घटा दो, दो यही विज्ञान का स्वभाव है जो उत असतिमित्ते घटाद रूपये के न रहने पर भी उसके समान भाषित होना यह विज्ञान का स्वभाव है बाह्या पक्ष विज्ञानवादी मुख्य ने बाह्यार्थ विज्ञानवादी का खंडन करके विज्ञानवादी मुख से अविज्ञानवादम इधानी अपी और विज्ञानवाद का भी खंडन करना जरूरी है तीन कारिका ने चार चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस इन चार कारिकाओं के द्वारा बाह्यार्थवाद स्थापना पूर्वक उसका विज्ञानवाद खंडन किया अब उस विज्ञानवाद भी खंडन करने के लिए आरंभ करते हैं इत्यादि इत्यादि प्रज्पेश विज्ञानवादीन बौद्ध से लेकर बाह्यापक्ष प्रतिषेधपरमाचारेण अन्मोदि यहां तक जितनी भी थी संतत्व इत्यादि वह वाद विज्ञानवादी के द्वारा बौद्ध के द्वारा बाह्याबौद्धता खंडन जो किया पक्ष का जो किया है उसको आचार्य के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया स्वीकृति दे रहे तदेवाम तदेव हेतु इत्यादि को हेतु तो बना करके अब उसका पक्ष प्रछेद करने के लिए अगली कार्य का आरंभ करते हैं तस्मान न जायते चित्तम चित्त न जायते तस्य पश्यन्ति पश्य जाति खेव पश्य पदम तस्मा न जायते चित्त इसीलिए चित्त न जायते तस्मा न जायते चित्तम पद जिस प्रकार चित्त का दृश्य नहीं होता चित्त दृश्य न जायते तस्मा चित्तम के न जाए पहले उस भाग को लेना उत्तरार्थ यथा चित्त दृश्य न जायते इसीलिए जिस प्रकार सिद्ध कर दिया गया चित्र का दृश्य घटादी वास्तव तो उत्पन्न नहीं हुआ है उसी प्रकार यह भी समझा चित्र भी उत्पन्न चित नहीं होता अर्थात नहीं, क्षणिक नहीं लेकिन जो लोग क्षणिक कर उत्पत्ति उस उसकी भी उत्पत्ति विनाश मान रहे विज्ञान की भी उत्पत्ति और विनाश मानते हैं तस् ये पश्चिमती जाति ये जाति पश्चिं लेकिन उस चित्त का आदि जो लोग उत्पत्ति और विनाश को देख रहे हैं उसी प्रकार के मूढ़ लोग हैं जो खे वही व आकाश में उड़ता पक्षियों के पग चिन्ह को ढूंढने वालों के समान है जो विज्ञान की भी उत्पत्ति और विनाश को मानते क्षण विज्ञान धारा वगैरह मानते हैं ऐसा जो विज्ञान की उत्पत्ति आदि मानना उसी प्रकार से है और देखना उसी प्रकार है जिस प्रकार से आकाश में, में पक्षियों के पग चिन्ह को देखने के समान है असंभव कुछ ज्ञान की उत्पत्ति विनाश में संभव नहीं। अर्थात ज्ञान की क्षण तो संभव नहीं है। ज्ञान स्वभाव निषद्भुक्त भाष्य यस्वादाद्यापासिति विज्ञानवादीना भी उगता तदनोद अस्मि भूतदर्शना